संक्षिप्त महाभारत वन पर्व अर्जुन द्वारा स्वर्गलोक में अपनी अस्त्र शिक्षा और युद्ध की तैयारी का कथन अर्जुन ने कहा राजन फिर दिव्य घोड़ों से जुटे हुए इंद्र के दिव्य और मायामय रथ को लेकर मातली मेरे पास आया और मुझसे बोला देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं यह सुनकर मैंने पर्वतराज हिमालय की प्रदिक्षणा की और उनकी आज्ञा लेकर उस श्रेष्ठ रथ में सवार हुआ तब अश्वविद्या में निष्णात मातुली ने उन मन और वायु के समान वेगवान घोड़ों को हाका जब मातुली ने देखा कि रथ के हिलने पर भी मैं स्थिर रहता हूँ तो उसने बड़े आश्चर्य में पड़ कहा आज मुझे यह बड़ी विचित्र बात दिखाई दे रही है रथ के घोड़े चलने पर मैंने देवराज को भी हिलते हुए देखा है किंतु तुम बिल्कुल स्थिर दिखाई देते हो तुम्हारी यह बात तो मुझे इंद्र से भी बढ़ जान पड़ती है ऐसा कहते कहते मातली रथ को आकाश में ऊँचा ले गया और मुझे देवताओं के भवन तथा विमान दिखाने लगा कुछ और आगे बढ़ने पर उसने मुझे देवताओं के वन और उपवन दिखाए उससे आगे इंद्र की अमरावती पूरी दिखाई दी उसे सूर्य का ताप नहीं होता और न शीत उष्ण या श्रम ही होता है वहाँ वृद्धावस्था का भी कष्ट नहीं है और न कहीं शोक दीनता या दुर्बलता ही दिखाई देते हैं वहाँ के बहुत से निवासी विमानों में बैठकर आकाश में विचरण करते रहते हैं इस प्रकार देखते देखते जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे वसु रुद्र साध्य पवन आदित्य और अश्विनी कुमारों के दर्शन हुए मैंने उन सभी की पूजा की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें बल वीर यश तेज अस्त्र और युद्ध में विजय प्राप्त हो इसके पश्चात मैंने देवता और गंधर्वों से पूजित अमरावतीपुरी में प्रवेश किया और देवराज इंद्र के पास पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तब दानियों में श्रेष्ठ इंद्र ने बैठने के लिए मुझे अपना आधा सिंगासन दिया वहां मैं अस्त्र विद्या प्राप्त करता हुआ परम प्रवीण देवता और गंधर्वों के साथ रहने लगा रहते रहते विश्वा के पुत्र चित्रसेन से मेरी मित्रता हो गई उसने मुझे सम्पूर्ण गांधर्वशास्त्र की शिक्षा दी वहाँ इंद्र भवन में रहकर मैंने तरह तरह के गान और वाद्य सुने तथा अप्सराओं को नृत्य करते देखा किंतु इन सब बातों को आसार समझकर मैंने अस्त्र विद्या में ही विशेष मनोनिवेश किया मेरी ऐसी प्रवृत्ति देखकर देवराज भी मुझ पर प्रसन्न रहे और स्वर्ग में रहते हुए मेरा समय आनंद से बीतने लगा मुझमें सभी का बहुत विश्वास था तथा अस्त्रविद्या में भी मैं काफ़ी निपुण हो गया था एक दिन इंद्र ने मुझसे कहा वस्त्र अब तुम्हें युद्ध में देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते फिर लोक में रहने वाले बेचारे मनुष्यों की तो बात ही क्या है तुम युद्ध में अतुलित अजय और अनुपम होगे अस्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना कर सके ऐसा कोई वीर नहीं होगा तुम सर्वदा सावधान रहते हो व्यवहार कुशल हो सत्यवादी हो जितेंद्री हो ब्राह्मण सेवी हो और सूरवीर हो तुमने पंद्रह अस्त्र प्राप्त किए हैं और तुम उनका प्रयोग उपसंहार आवृत्ति प्रायश्चित और प्रतिघात इन पांच विधियों को भी अच्छी तरह जानते हो अतः शत्रुधमन अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है निवात निवातकवच नाम के दानव मेरे शत्रु हैं वे समुद्र के भीतर दुर्ग में स्थान में रहते हैं वे तीन करोड़ बताए जाते हैं और उन सभी के रूप बल और प्रभाव समान ही हैं तुम उन्हें मार डालो बस तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी ऐसा कहकर इंद्र ने मुझे अपना अत्यंत प्रभावपूर्ण दिव्य रथ दिया उसे माथली चलाता था और मेरे सिर पर यह अत्यंत प्रकाशमय मुकुट पहनाया एक अभेद्य और सुंदर कवच पहनाकर मेरे गांडीव धनुष पर एक अटूत प्रत्यंचा चढ़ा दी इस प्रकार जब मुझे सब प्रकार की युद्ध सामग्री से सुसज्जित कर दिया तो मैं उस रथ पर चढ़ कर दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया तब उस रथ की घरघराहट सुनकर मुझे देवराज समझ सब देवता चौकन्ने होकर मेरे पास आए फिर वहाँ मुझे देख उन्होंने पूछा अर्जुन तुम क्या करने की तैयारी में हो तब मैंने उन्हें सब बात बताकर कहा मैं निमात कंवच को वध करने के लिए जा रहा हूँ अतः आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा मंगल हो तब उन्होंने प्रसन्न होकर मुझसे कहा इस तरह में बैठकर इंद्र ने संबर नमूची बाल, वृत्य और नरक आदि हजारों दैत्यों को जीता है अतः कुंती नंदर इसके द्वारा तुम भी निवात कंवच को युद्ध में पराजित करो